ब्लॉक की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद की बाल कहानी पागल हाथी मोती राजा साहब की खास सवारी का हाथी। बहुत सीधा और समझदार था पर कभी कभी उसका मिजाज गर्म हो जाता था और वह आपे में न रहता था उस हालत में उसे किसी बात की सुधी न रहती थी महावत का दबाव भी न मानता था एक बार इसी पागलपन में उसने अपने महावत को मार डाला राजा साहब ने वह खबर सुनी तो उन्हें बहुत क्रोध आया मोती की पदवी छीन गई। राजा साहब की सवारी से निकाल दिया गया कुलियों की तरह उसे लकड़िया ढोनी पड़ती पत्थर लादने पड़ते और शाम को वह पीपल के नीचे मोटी जंजीरों से बांध दिया जाता रात बंद हो गया उसके सामने सूखी टहनिया डाल दी जाती थी और उन्हीं को चबाकर वह भूख की आग बुझाता जब वह अपनी दशा को अपनी पहली दशा से मिलाता तो वह बहुत चंचल हो जाता वह सोचता कहा मैं राजा का सबसे प्यारा हाथी था और कहा आज मामूली मजदूर हूँ यह सोचकर जोर जोर से चिंगार और उछलता आखिर एक दिन उसे इतना जोश आया कि उसने लोहे की जंजीर तोड़ डाली और जंगल की तरफ भागा थोड़ी ही दूर पर एक नदी थी मोती पहले उस नदी में जाकर खूब नहाया तब वहाँ से जंगल की ओर आगे चला इधर राजा साहब के आदमी उसे पकड़ने के लिए दौड़े मगर मारी डर के कोई उसके पास जा न सका जंगल का जानवर जंगल में ही चला गया जंगल में पहुंचकर अपने साथियों को ढूंढने लगा वह कुछ दूर और आगे बढ़ा तो हाथियों ने जब उसके गले में रस्सी और पाँव में टूटी जंजीर देखी तो उससे मुंह फेर लिया। उसकी, उसकी बात, तक बात तक न पूछी। उनका शायद मतलब था कि तुम गुलाम तो थे ही अब नमक हराम गुलाम हो तुम्हारी जगह इस जंगल में नहीं है जब तक वे आंखों से ओझल न हो गए मोती वहीं खड़ा उन्हें ताकता रहा फिर न जाने क्या सोचकर वहां से भागता हुआ महल की ओर चला वह रास्ते में ही था कि उसने देखा राजा साहब शिकारियों के साथ घोड़े पर चले आ रहे हैं वह फौरन एक बड़ी चट्टान की आड़ में छिप गया। धूप तेज थी राजा साहब जरा दम लेने के लिए घोड़े से उतरे अचानक मोती आड़ से निकल पड़ा और गरजता हुआ राजा साहब की ओर दौड़ा राजा साहब घबराकर भागे और एक छोटी झोपड़ी में घुस गए जरा देर बाद मोती भी पहुंचा। उसने राजा साहब को अंदर घुसते देख लिया था पहले तो उसने अपनी सूढ़ से ऊपर का छप्पर गिरा दिया फिर उसे पैरों से रौन कर चूर चूर कर डाला भीतर राजा साहब का मारे डर के बुरा हाल था जान बचने की कोई आशा न थी आखिर कुछ न सोचा तो वह जान पर खेलकर पीछे दीवार पर चढ़ गए और दूसरी तरफ कूदकर भाग लिया मोती द्वार पर खड़ा छप्पर पर रोंद रहा था और सोच रहा था कि दीवार कैसे गिरा आखिर उसने धक्का देकर दीवार गिरा दी। मिट्टी की दीवार पागल हाथी का धक्का क्या सहसी मगर जब राजा साहब भीतर न मिले तो उसने बाकी दीवारें भी गिरा दी और जंगल की तरफ चला गया घर लौटकर राजा साहब ने ढिढोरा पिटवा दिया कि जो आदमी मोती को जीता पकड़कर लाएगा उसे एक हजार रूपया इनाम दिया जाएगा कई आदमी इनाम के लालच में उसे पकड़ने के लिए जंगल गए मगर उनमें से एक भी न लौटा मोती के महावत का एक लड़का था उसका नाम था मुरली अभी वह कुल आठ नौ बरस का ही था इसलिए राजा साहब दया करके उसे और उसकी माँ को खाने पहनने के लिए कुछ खर्च दिया करते थे मुरली था, था तो बालक पर, पर हिम्मत, हिम्मत का धनी था, था। कमर बांधकर मोती को पकड़ को लाने, लाने, लाने के लिए तैयार हो गया मगर माँ ने बहुत तेरा समझाया और लोगों ने भी मना किया मगर उसने किसी की भी एक न सुनी और जंगल की तरफ चला गया जंगल में गौर से इधर उधर देखने लगा आखिर उसने देखा कि मोती, मोती सिर झुकाए उसी पेड़, पेड़ की ओर चला आ रहा है उसकी चाल से ऐसा मालूम होता था, था कि, कि उसका मिजाज ठंडा हो गया है जो तो ही मोती उस, पेड़, उस पेड़, पेड़ के नीचे आया उसने पेड़, पेड़, पेड़ के ऊपर ऐसी पुचकारा मोती मोती इस आवाज को पहचानता था वहीं रुक गया और सिर उठाकर ऊपर की ओर देखने लगा मुरली को देखकर पहचान गया यह वही मुरली था जिसे वह अपनी सूंड से उठाकर अपने मस्तक पर बिठा लेता था मैंने ही इसके बाप को मार डाला है यह सोचकर उसे पालक पर दया आई। खुश होकर सूंड हिलाने लगा मुरली उसके मन के भाव को पहचान गया पेड़ से नीचे उतरा और उसकी सूज को थपकिया देने लगा फिर उसे बैठने का इशारा किया मोती बैठा नहीं मुरली को अपनी सून से उठाकर पहले की ही तरह अपने मस्तक पर बैठा लिया और राजमहल की ओर चला मुरली जब राजमहल के द्वार पर पहुँचा तो सबने दांतों तले उंगली दबाई। फिर भी किसी की हिम्मत ना होती थी कि मोती के पास जाए। मुरली ने चिल्ला कर कहा डरो मत मोती बिल्कुल सीधा हो गया है अब वह किसी से न बोलेगा राजा साहब भी डरते डरते मोती के सामने आए उन्हें अचम्भा हुआ कि वही पागल मोती अब गाय की तरह सीधा हो गया है उन्होंने मुरली को एक हजार रूपया इनाम तो दिया ही उसे अपना खास महावत बना लिया और मोती फिर से राजा का सबसे प्यारा हाथी बन गया अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की बाल कहानी पागल हाथी। वाचक स्वर भारती परिमल